अपवह सूर्य के समान क्या करे इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचक उपमा अलंकार है जैसे सूर्य जिस जल को आकर्षण कर अंतरिक्ष में पहुंचाता है उसको वायु धारण करता है जब वह जल मिल तथा पर्वताकार होकर सूर्य के प्रकाश का आवरण करता है उसको बिजली छेदन करके भूमि में गिरा देती है उससे उत्पन्न हुई नाना रूप युक्त नीचे जाने वाली चलती हुई नदियां पृथ्वी पर्वत और द्विखंडिकों को छिन्न-भिन्न कर वह फिर जल समुद्र वा अंतरिक्ष को प्राप्त होकर बार-बार इसी प्रकार वर्षता है सभा अध्यक्षालिकों को भी वैसा होना चाहिए फिर सभा के अध्यक्ष के कृत्य का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ सभा अध्यक्ष को योग्य है कि सब प्रजा की अच्छे प्रकार रक्षा कर और सब शिक्षितों को विद्वान बनाकर चक्रवर्ती राज्य वा धन की उन्नति करे इस सुक्त में सु ورية बिजली सभा अध्यक्ष शूरवीर और राज्य की पालना आदि का विधान किया है इससे इस सुक्तार्थ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 18वां वर्ग और 54वां सूक्त समाप्त हुआ अब 55वें सूक्त के पहले मंत्र में सभा अध्यक्ष के गुणों का उपदेश है भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुपतोपमा अलंकार है जैसे सूर्य मंडल सब लोगों से आकृष्ट गुण युक्त और बड़ा है और जैसे सार गौ समूहों में उत्तम और बलवान होता है वैसे उत्कृष्ट गुण युक्त मनुष्य को सभा आदिकापति बनाना चाहिए और वे सभा अध्यक्षा दुष्टों को भय देने और धार्मिकों के लिए आप भी धर्मात्मा होकर सुख देने वाले सदा होवें फिर वह कैसे गुण वाला हो इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक रूपक उपमा अलंकार है जैसे समुद्र नाना प्रकार के रत्न और नाना प्रकार की नदियों को अपनी महिमा से अपने में धारण करता है वैसे ही सभा अध्यक्ष आदि भी अनेक प्रकार के पदार्थ और अनेक प्रकार की सेनाओं को स्वीकार कर दुष्टों को जीत और श्रेष्ठों की रक्षा करके अपनी महिमा फैलावे फिर वह कैसा हो इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो मनुष्य प्रवृत्ति का आशय और धन का संपादन करके भोगों को प्राप्त करते हैं वे सभा अध्यक्ष के सहित विद्या बुद्धि विनय और धर्म युक्त वीर पुरुषों की सेना को प्राप्त होकर दुष्ट जनों के विषय में तेजधारी और धर्मात्माओं में क्षमा युक्त हो सबके हितकारक होते हैं फिर वह कैसा कर्म करे इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ उत्तम विद्वान सभा अध्यक्ष सब मनुष्यों के लिए सब विद्याओं को प्राप्त करके सबको विद्यायुक्त बहुश्रुत सुरक्षित वा स्वच्छंदता युक्त करे कि जिससे सब संदेह शून्य होकर सदा सुखी रहें फिर वह कैसा हो यह विषय अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जैसे सूर्य मेघ को उत्पन्न कात और वर्षा करके अपने प्रकाश से मनुष्य को आनंद युक्त करता है वैसे ही अध्यापक और उपदेशक अंध परंपरा को निवारण कर विद्या न्याय आदि का प्रकाश करके सब प्रजा को सुखी करें फिर वह क्या करे यह विषय अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है सब मनुष्य जो सूर्य के सदृश विद्या धर्म और राजनीति का प्रचार करता हो के सब मनुष्यों को उत्तम बोध युक्त करता है वह सब मनुष्यादि प्राणियों का कल्याणकारी है ऐसा जानें पिर्वह कैसा हो यह विशय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुपतोपमा लंकार है। जैसे उत्तम सारथी घोडे को अच्छे प्रकार सिक्षा दे कर नियम में चलाते हैं। और जैसे तिरछा चलने वाली वायु नियंता है वैसे धार्मिक पढ़ाने और उपदेश करण हार विद्वान सत्य विद्या और सत्य उपदेशों से सबको सत्याचार में निश्चित करें इन दोनों के बिना मनुष्य को धर्मात्मा बनाने में कोई भी समर्थ नहीं हो सकता फिर वह कैसा है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे सभासद वा विद्वान लोग छह रहित विज्ञान बल धन श्रवण और बहुत उत्तम कर्मों को धारण करते हैं वैसे ही ये सब कर्म प्रजा के मनुष्यों को भी धारण करने चाहिए इस सुक्त में सूर्य प्रजा और सभा अध्यक्ष के कर्तव्यों का वर्णन किया है इससे इस सुक्तार्थ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 20वां वर्ग और 55वां सुक्त समाप्त हुआ अब 56वीं सुक्त का आरंभ है उसके पहले मंत्र में अध्यापक और उपदेशक के गुणों का उपदेश किया है भावार्थ इस मंत्र में श्लेष और उपमा अलंकार है उपदेशक अपने तुल्य विदुषी स्त्री के साथ विवाह करके जैसे आप पुरुषों को उपदेश और बालकों को पढ़ावे वैसे उसकी स्त्री स्त्रियों को उपदेश और कन्याओं को पढ़ावे ऐसा करने से किसी ओर से अविद्या और भय से दुख नहीं हो सकता फिर वे कैसे हों इस विषय का उपदेश अगले मंत्रों में किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है सब लड़के और लड़कियों को योग्य है कि यथोक्त ब्रह्मचर्य के सेवन से संपूर्ण विद्याओं को पढ़ के पूर्ण युवा अवस्था में अपने तुल्य गुण कर्म और स्वभावों की परस्पर परीक्षा करके अतीव प्रेम के साथ विवाह कर पुनः जो पूर्ण विद्या वाले हों लड़का लड़कियों को पढ़ाया करें जो क्षत्रिय हों तो राजपालन और न्याय किया करें जो वैश्य हों तो अपने वर्ण के कर्म और जो शूद्र हो तो अपने कर्म किया करें भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक लुक्तोपमा अलंकार है अति उत्तम विवाह वह है जिसमें तुल्य रूप स्वभाव युक्त कन्या और वर का संबंध होवे परंतु कन्या से वर का बल और आय डेढ़हावा दुना होना चाहिए भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक लुक्तोपमा अलंकार है जब स्त्री से प्रसन्न पुरुष और पुरुषों से प्रसन्न स्त्री होवे तभी गृहस्थ्रम में निरंतर आनंद बढ़े फिर वह कैसा हो इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जैसे सूर्य लोक अपने प्रकाश और आकर्षण आदि गुणों से सब लोगों को अपनी अपनी कक्षा में भ्रमण कराता सब दिशाओं में अपने तेज और रस का विस्तार और वर्षा को उत्पन्न करता हुआ प्रजा के पालन का हेतु होता है वैसे स्त्री पुरुषों को भी वर्तना चाहिए फिर वह सभा अध्यक्ष कैसा हो इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है जैसे विद्वान सूर्य के समान राज्य को सू प्रकाशत कर सत्रूं को निमार के प्रजा का पालन करते हैं वैसा ही हम लोगों को भी अनुस्थान करना चाहिए। इस सुक्त में सूर्य वाद द्वान के गुण वर्णन से इस सुक्तार्थ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 21वां वर्ग और 56वां सुक्त समाप्त हुआ अब 57वें सुक्त का आरंभ है फिर सभा अध्यक्ष कैसा हो इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे जल ऊंचे देश से आकर नीचे देश अर्थात जलाशय को प्राप्त हो के स्वच्छ स्थिर होता है वैसे नम्र बलवान पुरुषार्थी धार्मिक विद्वान मनुष्य को प्राप्त हुआ विद्या रूप धन निश्चल होता है जो राजलक्ष्मी को प्राप्त हो के सबके हित न्याय व विद्या की वृद्धि तथा शरीर आत्मा के बल की उन्नत के लिए देता है उसी शूर वीर विद्याद देने वाले सभाशाला सेना पति मनुस्त का हम लोग अविशेख करें। फिर बिजली के दृष्टांत से सभा आदि के अध्यक्ष के गुणों का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में श्लेष और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे पर्वत व मेघ का समास्त्र एकत्र सिंह आदि वा जल रक्षा को प्राप्त होकर स्थित होते हैं जैसे नीच स्थानों में रहने वाला जल समूह सुख देने वाला होता है वैसे ही सभा अध्यक्ष के आश्रय से प्रजा स्थिर रूप से सुखी होवे फिर वह कैसा हो इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है मनुष्यों को समुचित है कि जैसे प्रातः काल सब अंधकार का निवारण और सबको प्रकाश से आनंदित करता है वैसे ही शत्रुओं को भय करने वाले मनुष्य के गुणों की अधिकता से स्तुति सत्कार वा संगरामादि व्यवहारों में स्थ करें जैसे दिशा व्यवहार की जाननहारी होती है वैसे ही जो विद्या उत्तम शिक्षा सेना विनय न्यायादि से सबको सुभूषित धन अन्न आदि से संयुक्त कर सुखी करे उसी को सभा आदि अधिकारों में सब मनुष्यों को अधिकार देना चाहिए